देसीका आप इस वेबसाइट पे भी हमारे सारे आर्काइव्स एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे तो आप इस कार्यक्रम को वहाँ भी सुन सकते हैं आज का ख़ास देसी ईयका कार्यक्रम जिसका नाम है थोड़ा रूमानी हो जाए वो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी प्यार किया है या जो आज भी प्यार में है या जो सोच रहे हैं कि क्या प्यार करके देखा जाए या फिर वो जो प्यार इश्क मोहब्बत सब आजमा के उससे बेजार हो चुके हैं आज का खास कार्यक्रम आप सब के लिए और कार्यक्रम का आगाज करती हूं एक सवाल के साथ, जिसका जवाब मन में ही सही पर आपको देना जरूर पड़ेगा हे, hey! hey! hey! hey! तुमने कभी किसी से प्यार किया किया। कभी किसी को दिल दिया? दिया la, la. और कोई इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई तो गाँव हो शांति शांति शांति भी कर जाऊंगा मैं यारो वो हाथ हिंग तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो तो गाओ शांति शांति शांति शांति शांति शांति तो सवाल सुना आपने तुमने कभी किसी से प्यार किया है <laughs> और उसी सांस में वो ये भी कह दिल न लगाना ओ दीवानो मैंने प्यार करके नींद खोई चैन खोया तो भाई प्यार के साइड इफेक्ट्स तो होते ही है पर कमाल की बात ये है कि ये वाले साइड इफेक्ट्स भी प्यार में जब हम होते हैं ना तो अच्छे लगते हैं प्यार के अभी और ढेर सारी बातें करेंगे पर पहले इस गाने के बारे में ये गाना था 1980 की सुपरहिट फिल्म कर्ज से इस गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का आवाज़ किशोर किशोरदा की और पर्दे पर इसे फिल्माया गया था ऋषि कपूर जी पर आज के देसी जायका कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्यार की और साहब ये जो प्यार इश्क मोहब्बत जो भी नाम देते दे, हैं ये एक ऐसा एहसास है कि रिगार्डलेस ऑफ आर करेंट एज हम चाहे आज 80 के हो, 70 के हो, 40, 50 के हो, 30, 35 या 18, हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस एहसास के लम्स को महसूस किया ज़रूर होगा और मज़े की एक बात ये भी है कि ये ना किसी भी उम्र में हो जब ये पल जिस पल में आपको किसी के लिए और मैं रोमांटिक प्यार की बात कर रही हूँ यहाँ पे रोमैंट के कॉन्टेक्स्ट uh, में बात हो रही तो प्यार वो दोस्तों वाला या या फैमिली वाला नहीं रोमांटिक प्यार और ये जो रोमांटिक प्यार जब होता है जब आप किसी के लिए महसूस करते हैं तो वो पहले पल का स्पार्क जो होता है ना जो वो आपकी बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ती है आपका दिमाग एकदम से सुनसा हो जाता है वो फीलिंग जो है वो भी रिगार्डलेस ऑफ एज होती है हमको फीलिंग पचास में भी हो सकती है सत्तर में भी हो सकती है और अट्ठारह में भी और प्यार के भी पहले का जो एक स्टेप होता है अट्रैक्शन का जो वो पल जब आप किसी के लिए खिंचाव महसूस कर रहे होते हैं और आम, दूसरे से भी आपको वैसी ही वाइब्स आती है तो जो उस पल की फीलिंग होती है ना वो उम्र के साथ बदलती नहीं कहने का मतलब कि हर उम्र में वो पहले एहसास की फीलिंग वही रहती है उन शुरुआती पलों का एहसास उतना ही क्रेजी मैडनिंग होता है फिर वो चाहे किसी भी उम्र में हो मैं क्या कह रही हूं चलिए इस गाने में बताती हूँ आपको ने कुछ कहा रात ने कुछ सुना चांद में कुछ कहा रात में तो हम भी कह रहे हैं आपसे और इसका एक जो वर्ड है ना जो कहता है कि जिस पे हम मर मिटे उसको पता भी नहीं क्या गिला हम करें वो बेवफा भी नहीं हमने जो सुन लिया उसने कहा भी नहीं ये दिल जरा सोच गए प्यार कर ये जो तकलीफ है प्यार की ये कई बार बहुत सारे लोगों को होती है क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हमको जो अच्छा लगे पलट के हम भी उसको अच्छे लगे पर इस बारे में हम बात बाद में करेंगे आ, ये जो गाना अभी हमने सुना था ये था 1996 नाइनटी सेवन की फ़िल्म दिल तो पागल है से बोले एक बार फिर आनंद बख्शी साहब के संगीत उत्तम सिंह का आवाज़ उदित नारायण और लता मंगेशकर की और जब हम प्यार की बात कर रहे हैं तो भाई प्यार करने के लिए पहले कोई स्पार्क कर देने वाला मिलना दिखना भी तो चाहिए ये बात मैं कई बार सोचती हूँ कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं हम अपनी ज़िंदगी में ही हज़ारों लोगों से मिलते हैं अपने हफ्ते में सौ डेढ़ सौ लोगों से या जान पहचान में सौ डेढ़ लोगों से तो आराम से मिलते हैं ऐसा क्यों नहीं होता कि हमें सबके लिए ये वाली फीलिंग आती हो अच्छी बात है कि नहीं आती है लेकिन जरा सोच के देखिए मतलब इतने लोगों से उन्हीं सर्कमस्टैंसेस में मिलते हैं और मैं अभी की नहीं आप अपने स्कूल कॉलेज का सोच के देखिए ऑफिस के दिनों का सोच के देखिए यंग एज में वैन यू वर अनमेरिड और इफ़ यू आर अनमेरिड आप उस सीनैरियो में सोचिए आप इतने लोगों से मिलते हैं फिर भी आपको कोई एक क्यों ऐसा होता है जो वो अलग से अच्छा लगता है भाई उसमें क्या है ऐसा तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा पर वो क्या क्या जो दो अनजान लोगों को इतनी भीड़ में उन दो को सिर्फ एक दूसरे के लिए कुछ महसूस कराता है है ना माइंड बागलिंग्स सा थाट वो क्या होता होगा वो स्पार्क या वो फीलिंग क्या जो दोनों को एक साथ एक समय पर एक दूसरे के लिए होती है महसूस तो पर इस सब के लिए पहले एक इंसान ढूंढना तो पड़ेगा ना एक दिल रुबा चाहिए आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए एंड आई थिंक दैट्स बॉटम लाइन रिक्वायरमेंट एटलीस्ट सांसारिक प्रेम बंधन के लिए ये जो गाना अभी हमने सुना ये 1990 की सुपरहिट रोमांटिक फिल्म आशिकी से था इसमें बड़े नए से कलाकार थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल इस फिल्म में इस फिल्म का संगीत था नदीम श्रवण का इसमें बोल लिखे थे समीर ने और आवाज़ कुमार सानू की आज के कार्यक्रम में बात हो रही है प्यार की और आम, ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय परिवेश में हम हम जब एक तो प्यार की फीलिंग तब हो रही होती है जब आप थोड़े टीन में पहुंच रहे होते हो सत्रह अठारह सोलह वाली जो एज होती है तब से शुरू होता है वो एहसास आना और वो बड़ी इम्प्रेशनेबल एज होती है और हिंदी सिनेमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे परसेप्शंस को बनाने में कि प्यार कैसा होना चाहिए उसका इजहार कैसे होना चाहिए इज़हार के बाद उसका रिएक्शन कैसा होना चाहिए और ये सब हमारे दिमाग में एक नॉर्म सेट करते हैं और जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि फ़िल्मी होना और वो उम्र भी ऐसी होती है यूजुअली कि हम फिल्मी होते हैं पर मैं एक बार फिर कहूँगी कि उम्र का ज़्यादा कुछ दखल है नहीं इसमें बड़ी उम्र तक भी वो जो फिल्मी होने वाला कीड़ा है वो रहता है और जब भी भी जिस भी उम्र में हमें प्यार होता है वो वापस आ जाता है दर हम उसी ढंग से सो सोचते लगते जैसे हमारी कोई पसंदीदा रोमांटिक मूवी में हुआ होता है एंड सेम गोज़ विद मैनी मैनी रोमांटिक मूवी डायलॉग्स जैसे कुछ कुछ होता है अंजली तुम नहीं समझोगी या फिर प्यार दोस्ती है आप में से कितने लोगों ने इस डायलॉग को कितनी बार सुनाया या हो सकता है या फिर किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश करो कि सारी कायनत आपको उससे मिलाने की साज साजिश करने लगे हर दिल वाले दिलनिया ले जाएंगे का ये कौन भूल सकता है अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये तुझे पलट के देखेगी पलट पलट अपने दिल पर हाथ रख के बताइए आप में से कितने लोगों ने इवन अगर इस डायलॉग को कहा नहीं होगा पर अगर किसी के लिए कुछ महसूस किया होगा तो ये दिमाग में आया जरूर होगा देखा मैं कह रही थी ना हमारे बहुत सारे प्यार को लेके जो परसेप्शंस हैं वो बहुत कुछ हिंदी फिल्म्स की देन है तो चलिए प्यार की बात को आगे बढ़ाते हैं हमें कोई पसंद भी आ गया आम, उससे वाइब्स भी आ रही हैं कि उसको भी मैं पसंद हूँ या कुछ म्यूचुअल अट्रैक्शन पर कहें कैसे इजहार कैसे करें <laughs> मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई एक तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने से डरे हम क्या करें क्या करें ये कैसी मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई एक तरफ तो उससे प्यार करे हम और उसको ही कहने से डरे आती है फिसल तो क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल आए कोई तो बता दे इसका हल्मेरे भाई तरफ तो उससे प्यार करें हम और उसको ही ये कहने जो भी वो तो हम यूं ही कहते मगल फिर भी कहा नहीं वजह उसकी है यही बस इनकार से हम को अब कहें तब कहें? कहां कहें? कब कहे सोच सोच में वो गई निकल हाँ क्या करे करा करे ये कैसी मुश्किल है कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई मेरे भाई ओ मेरे भाई हाय ए भाई मेरे भाई ओ मेरे है है है सांस ही ये और जुबान जाती फिसल कोई भी एक जिसको दूसरे से इजहार करना होता है उसकी हालत बहुत कुछ ऐसी होती है और डर एक्चुअली इनकार का होता है या इस बात का कि दूसरा अम, इतनी सीरियस बात को मजाक में ना ले या कोई जवाब ही ना दे इवन वर्ड राइट <laughs> यह गाना जो अभी हमने सुना ये था 1995 की अनदर सुपरहिट रंगीला से इसमें संगीत था एआर रहमान का बोल लिखे थे महबूब ने और इसमें आवाज़ थी उदित नारायण की पर्दे पर से फिल्माया गया था आमिर खान के ऊपर बात जब प्यार की हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करने वाले बड़े हिम्मती होते हैं जिनमें हिम्मत नहीं होती ना वो प्यार नहीं कर सकते क्योंकि प्यार करने में बड़े रिस्क हैं आपको कई बार झूठ बोलना पड़ता है घर में ऑफिस में आपको कई बार बातें छुपानी पड़ती हैं और इस सबको करने के लिए हिम्मत चाहिए वैसे भी हमारे समाज में प्यार को हमेशा बागी कहा गया है और ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो एक सच अ स्वीट फीलिंग दो लोगों को पास लाती है अगर उसको कायदे से एक डायरेक्शन मिले तो प्यार में बुराई क्या है पर देखिए अब से कुछ जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन थी उस टाइम में अगर कोई दो लोग साथ जो प्यार करने वाले हैं मान लीजिए उनकी शादी भी तय हो गई तब भी अगर वो मूवी जा रहे हैं तो हमारा समाज कहता था देखो इनको तो शर्म ही नहीं है साथ साथ उठ के मूवी जा रहे हैं अभी आ, उसके बाद जैसे हमलों की जनरेशन आई आप में से कई लोग होंगे जिन्हें याद होगा रात रात भर जो कॉर्ड वाले फ़ोन होते थे या कॉर्डलेस फ़ोन होते थे घंटों उन पर बात करना और ज़रूर आप में से बहुतों तो ने सुना होगा अब कुछ दिन में तो शादी हो जाएगी पर ऐसा भी क्या है कि घंटों फ़ोन पर लगे हैं एंड नाउ वी आर वन वी आर पेरेंट्स और हमारे बच्चे अब इलेवन uh, में हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और इस्पेली पर तो कई बार हम समझते हैं और कई बार हम को समझना पड़ता है हम कुछ कहना चाहते हैं पर नहीं कह पाते हैं उनसे तो थिंग इज़ कि हर जनरेशन में प्यार इवोल्व होता रहा है उसको अम, कैसे समाज देखता है ये भी इवोल्व होता बहुत सारी चीज़ें आज जो हमारे टाइम में बड़ी टैबू थी अब बहुत नॉर्मल है लेकिन अब नई बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं प्यार करने वालों को कौन रोक पाया है या तो प्यार हिम्मती लोग करते हैं और नहीं तो प्यार उनको हिम्मती बना देता है पर क्या अपनी बात को जिससे हम प्यार करते हैं उससे सीधे सीधे कहने की भी हिम्मत देता है कर जब तुम तौलिये से आज़ाद करती हो अच्छा लगता है हिला कर होंठ जब होले हौले, हौले गुप्तु गुप को साज करती हो अच्छा लगता है खुशबू से बहला सीधे पॉइंट पे सिंगल लेडी और गर्ल जिसको प्यार की बात में सीधे पॉइंट पर आना पसंद हो लड़कियों को पोइटिक बातें बहुत पसंद होती है एंड आई डोंट नो एनी मेल जो अपनी ऐसे लोगों को तो जानती हूँ जो अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए शब्द ही नहीं जुटा पाते बिकॉज फीलिंग्स आर कंफ्यूजिंग फॉर देम बट इतनेोएटिक तरीके से बोलते हो दैट आई डोंट नो बट नन गाना बहुत अच्छा था गाना था ये 2011 की मूवी एरक्शन से इसमें शंकर एहसान लॉय का संगीत था अम, सर, बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और आवाज़ थी मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की पर्दे पर इसे फिल्माया गया था सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण पर देसी जायका में आज बातें हो रही हैं प्यार की वो लड़कपन का स्कूल कॉलेज के टाइम का प्यार अब प्यार ही कहेंगे उसको अगर आपने हिम्मत करी हो वो करने की और या ना भी करी हो आपने खुल के किसी के साथ प्रेम का इजहार इकरार ना किया हो फिर भी वो छोटी छोटी बातें किसी का आपको देखना किसी के लिए आप का यूँ परेशान रहना वो आया कि नहीं ए, क्लास में है कि नहीं या फिर यू नो you know, एक दूसरे को नोटिस करना ये सब छोटी छोटी बातें कितनी प्यारी लगती थी और कितनी बड़ी भी लगती थी ऐसी गुदगुदी सी होती थी उस समय इन सब ख्यालों को सोचकर और यू नो you know, महसूस करते थे ये गाने जितने भी अभी मैंने आशिकी का सुनाया या दिल तपागर है ये सब गाने कितनी अलग सी फीलिंग दिया करते थे वी वर लाइक पता नहीं वो शायद वो समय ही अलग होता है हर इंसान की ज़िंदगी में वो कॉलेज और uh, uh, ये वाला टाइम जब हम 17 18 से बीस बाईस वाला जो वक्त होता है वो थोड़ा प्रेम को लेकर जादूई सा होता है भले ही आपने किया हो करने की हिम्मत रखी हो या ना रखी हो रिगार्डलेस पर जैसे जैसे हमारी उम्र होती है हम मच्योर होते हैं दुनियादारी समझते हैं रिस्पॉन्सबिलिटीज़ आती हैं तो उम्र के साथ हमारा जो प्यार को समझने का नज़रिया है वो भी शायद मच्योर होता है आकर्षण से प्यार तक का सफ़र जो है वो हम धीरे धीरे समझते हैं हम प्यार की गहराई को उम्र के साथ समझते हैं Uh, सिर्फ एक सुंदर चेहरा या एक यू नो हैंसम लुक इज़ नाट एवरी थिंग ये समझते हैं जब प्यार की गहराई की बात करते हैं कंपेटबिलिटी या इन सब बातों को भी uh, हम फैक्टर इन करते हैं जो कि हम शायद सोलह सत्रह वाली उम्र में नहीं कर रहे होते हैं वो सिर्फ़ एक स्पार्क होता है तो, और वैसे ये ज़रूरी नहीं है कुछ लोग बहुत लंबे समय तक भी बाकी चीज़ों को फैक्टर इन नहीं करते हैं और वो सिर्फ सुंदर चेहरे और हैंडसम लुक के पीछे ही भागते रहते हैं बट हम अभी उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपका ले चलते हैं आपके उस पल में जहां आपने पहली बार किसी के लिए इस फीलिंग को महसूस किया है इस गाने को सुनिए एंड तिलमी क्या ऐसा ही था कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है दो चार दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है सब कुछ नया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया तो हुआ है कुछ हो गया है कुछ हो गया है है हो गया, है? क्या हो गया है? ये नशा जिसमें दोनों रहते हैं इसको प्यार कहते हैं प्यार मिला तो दिल खो गया है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है जब आपको प्यार हुआ था बेख्याली में गुनगुनाना अपना ध्यान रखना किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगता लगता है जैसे हम अपने ही बबल में जी रहे हैं खुश हैं बहुत <laughs> ये जो गाना अभी हमने सुना ये था 2003 की मूवी कल होना हो से इसमें शंकर एहसान लॉय का संगीत था जावेद अख्तर के इस बार बोल थे और आवाज़ें थीं अलका याग्निक और शांति अच्छे प्यार में वो भी एक वक्त बड़ा प्यारा होता है शुरुआती जब हमें एक दूसरे की हर बात बहुत प्यारी लग रही होती है और किसी बात से एक दूसरे की अनोय नहीं होते उस पर प्यार आता है आई विश कि हम अपने लंबे रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही रह सकते तो कितना अच्छा होता कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर्स पर्सनैलिटीज़ गलतियों पे एक साथ मुस्कुरा सकते मुश्किलों को एक साथ समझ सकते लंबे समय तक अगर हम ऐसे ही रह पाते तो कितना अच्छा होता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 2005 की मूवी सलाम नमस्ते से विशाल शेखर का इसमें संगीत था जयदीप साहनी के बोल थे आवाज़ें शान और गायत्री की और पर्दे पर सेम डुओ जस्ट लाइक मूवी कल होना हो सैफ़ और प्रटी जिंदा आपने भी बहुत बार सुना होगा ना कि आ, प्यार किया नहीं जाता है वो तो हो जाता है बस जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि इतने लाखों करोड़ों लोग में कैसे हमको किसी एक इंसान के साथ वो वायुब आती है और वो बस हो जाता है लेकिन आज के बच्चे बहुत प्रैक्टिकल भी हैं जब ये शुरुआती दौर वाला बबल थोड़ा फूटता है जब एक दूसरे के साथ थोड़ा सीरियस होने लगते हैं तो उनके दिमाग में एक चेकलिस्ट होती है कि भाई ये ये ये तो मुझे अपने पार्टनर में चाहिए और फिर वो बदलने की अपने पार्टनर को कोशिश करते हैं और सेम पार्टनर की भी एक चेकलिस्ट होती है वो चाहते हैं कि जो दूसरा इंसान है वो उनकी चेकलिस्ट में फिट हो जाए हम कई बार इसमें इसको एडजस्टमेंट जो हमारी जनरेशन के लोग कहा करते थे इस शब्द से शायद जो आज के बच्चे हैं उनको थोड़ा परहेज़ है वो एडजस्टमेंट को झुकने को बहुत ही नेगेटिव वे में देखते हैं और उन्होंने जो सोचा है उस तरह से चीज़ को पाना चाहते हैं इस चक्कर में दोनों अड़े रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स फिजल आउट हो जाती हैं क्योंकि एडजस्टमेंट वो एक स्वीट स्पॉट ढूंढ ही नहीं पाए जहां पर वो दोनों एक यूनिट की तरह रह पाते वो एक दूसरे को अपनी पसंद के सांचे में ढालने की जद्दोजहद में लगे रहे और तब प्रेम की इस कच्ची सी डोर का हल्का सा कसाव भी असहनीय हो जाता है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 jane kyun jane kyun jane kyun jane kyun jane kyun अरे को क्या लगता है क्यों लोग प्यार करते हैं जब इतनी मुसीबतें प्यार में हैं वाकई बहुत बार सहना भी पड़ता है सुनना भी पड़ता है सर भी झुकाना पड़ता है बट देर आर लॉट्स ऑफ रिवार्ड्स प्यार में कंटेंटमेंट है प्यार जिसको नहीं वो तनहा है ये जो गाना अभी हमने सुनाइए था 2001 की मूवी दिल चाहता है से वंस अगेन द ट्रियो जावेद अख्तर के वो शंकर हसान लॉय का संगीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ और पर्दे पर इस बार प्रीटिजेंटा आमिर खान के साथ आज इसी जायका में हम बात कर रहे हैं प्यार की और ये तो आप भी मानेंगे कि दुनिया में हर इंसान को हर इंसान को प्यार तो चाहिए ही चाहिए इंसान क्या पशु पक्षी जानवर यहाँ तक कि पेड़ों को भी कहा जाता है कि अगर उनसे प्यार से बोलें तो उनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है इसलिए ये तो बिल्कुल सच बात है कि प्यार हम सबको चाहिए मन का प्यार देह का प्यार और जब हमारी ये जो बिल्कुल बेसिक सी ज़रूरत है टू बी लव्ड पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं कुछ टूट जाता है दरक जाता है हमारे अंदर कहते हैं ना कि अपने साथी के प्यार के दो बोल हमें मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी एक हौसला देते हैं एक प्यार भरा आलिंगन हमें सारी तकलीफ़ों से खींच के एक सेकंड में बाहर ले आता है और जब किसी भी कारण से किन्नी भी वजहों से हमें ज़िंदगी में ये प्यार मैसर नहीं होता हम इस प्यार के प्यारहसास से महरूम होते हैं तो ज़िंदगी बहुत वीरान लगने लगती है लिरिक्स बाय आनंद बख्शी टू शो द हार्ट एक ही सेज, जाए जा ना जाए जिया मतलब जान जाए पर दिल ना जाए जाए जिया ना जाए जिया एक बार दिल चला गया तो जीना और भी मुश्किल है हर वक्त गुजर जाता है पर दर्द ठहर जाता है सब भूल भी जाए कोई कुछ याद मगर आता है प्यार में ठोकर खाना भूलना या जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे अलग हो पाना इतना आसान नहीं होता तकलीफ़ होती है ये गाना जो अभी हमने सुना ये था 1999 की फिल्म ताल से आनंद बख्शी के बोल थे इसमें ए रहमान का संगीत था आवाज़ें आशा भोसले आदित्य नारायण और रचा शर्मा की पर्दे पर -पर्द से फिल्माया गया था ऐश्वर्या रॉय पर देसी जाइका में हमने आज बात की प्यार के एहसास पर कितना प्यारा एहसास है कितना ज़रूरी एहसास है हमारे होने के लिए और ना हो तो ज़िंदगी में कितनी बड़ी कमी महसूस होती है तकलीफ़ होती है जो चाहे हम कबूल करें या ना करें क्योंकि प्यार हमारी हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है बहुत सारी बातें जो मैं करना चाहती थी पर यहम एक घंटे का वक्त अपनी सीमाओं में ऐसा बांध देता है कि हर बात कह कर ही नहीं पाते आपसे आपको छोड़ कर जाती हूँ इस प्यार भरे गीत के साथ ये फरवरी का महीना है वैलेंटाइंस डे का समय है आप सबको जो प्यार में हैं जो प्यार को महसूस कर रहे हैं उन सबको इस दिन की बधाई और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस समय प्यार को तलाश कर रहे हैं ईश्वर उनकी जिंदगी में प्यार को एक बार फिर से ले आए अब पूजा को इजाजत मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए टिल बी मीट अगेन नमस्कार कहा सब सुना तो होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना